श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध श्री, श्री बलराम जी का व्रज श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान बलराम जी के मन में व्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी अब वे रथ पर सवार होकर द्वारिका से नंद बाबा के व्रज में आए इधर उनके लिए व्रजवासी गोप और गोपियाँ भी बहुत दिनों से उत्कंठित थीं उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया यह कहकर कि बलराम जी तुम जगदीश्वर हो अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेमासुड़ों से उन्हें भुंगो दिया इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया वे अपने आयु मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले ग्वाल बालों के पास जाकर किसी के हाथ मिलाया किसी से मीठी मीठी बातें की किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई वे आराम से बैठ गए तब सब ग्वाल उनके पास आए इन ग्वालों ने कमल ने इन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया तब उन्होंने प्रेम गदगदवाणी से उनसे प्रश्न किया बलराम जी बसदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल हैं ना? अब आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं बाल बच्चेदार हो गए हैं क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सुहित संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं का मा, को मार डाला या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग किले में आप लोग निवास करते हैं परीक्षित भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गई उन्होंने हंस पूछा क्यों बलराम जी नगर नारियों के प्राणवल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल तो है ना क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और पिता माता की भी याद आती है क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहां आ सकेंगे क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत ही कठिन है फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप भाई बंधु पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया परंतु प्रभो वे बात की बात में हमारे सौहार्द्र और प्रेम का बंधन काट कर हमसे नाता तोड़कर कर प्रदेश चले गए हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया हम चाहती तो उन्हें रोक लेती परंतु जब वे कहते हैं कि हम तुम्हारे ऋणी हैं तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर लेती एक गोपी ने कहा बलराम जी हम तो ग्वाल गाँव की गवार ग्वालिनी ठहरी उनकी बातों में आ गई परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं भला वे चंचल और कृतघ्न श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे दूसरी गोपी ने कहा नहीं सकी श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही है ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें गढ़ते हैं ये क्या कहना उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नारियां भी प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होंगी तीसरी गोपी ने कहा अरे गोपियों हम लोगों को उसकी बात से क्या मतलब है यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह भले ही दुख से क्यों न हो कट ही जाएगा अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी प्रेम भरी बातें चारू चितवन अनूठी चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे देव उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगी परीक्षित भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुना सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और बसंत के दो महीने चैत्र और वैशाख वहीं बिताए वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते क्यों न हो भगवान राम ही जो ठहरे उस समय कुविंदनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटककर कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को ज्वल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया था वह एक वृक्ष के खोड़र खोड़ खोडर से बह निकली उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उसका पान किया उस समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थीं और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे उनके नेत्र आनंद मद से विफल हो रहे थे गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था वैजंती की माला पहने हुए आनंदोन्मत्त हो रहे थे उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था मुखारविंद पर मुस्कराहट की शोभा निराली ही थी उस पर पसीने की बूंदें हिमकड़ के समान जान पड़ती थी सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल किला करने के लिए यमुना जी को पुकारा परंतु यमुना जी ने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया वे नहीं आई तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपने हलकी नोक से उन्हें खींचा और कहा पापनी यमुने मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है मेरा तिरस्कार कर रही है देख अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ अभी अभी तुझे हलकी नोक से सौ हलकी नोक से सौ सौ टुकड़े किए देता हूँ जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिलाकर प्रार्थना करने लगी लोकाभिराम बलराम जी महाबाहो मैं आपका पराक्रम भूल गई थी जगतपते, अब मैं जान गई कि आपके अंशमात्र शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं भगवान आप परम ऐश्वर्यशाली हैं आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया है सर्वस्वरूप भक्तवत्सल मैं आपकी शरण में हूँ आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए मुझे छोड़ दीजिए अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हसनियों के साथ क्रीड़ा करता है वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे जब वे यशेष्ठ जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलाम्बर भूमुल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंगराग लगाकर सुंदर आभूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इंद्र का श्वेतवर्ण ऐरावत हाथी हो परीक्षित यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती है और वे ऐसी जान पड़ती है मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यशगान कर रही हो बलराम जी का चित्र चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही न रहा बहुत सी रात्रियाँ एक रात के समान व्यतीत हो गई इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे